परमात्मा को अनिर्वचनीय क्यों कहा जाता है जीवन में सभी कुछ अनिर्वचनीय है परमात्मा है जीवन की समग्रता जब जीवन का सभी कुछ अनिर्वचनीय है तो सब का जोड़ तो अति अनिर्वचनीय होगा तुम प्रेम का निर्वचन कर सकते हो कोई पूछे प्रेम क्या है और ऐसा भी नहीं कि तुमने प्रेम न जाना हो न बरसी हो बरसा बूंदाबांदी जरूर हुई होगी किसी न किसी ढंग किसी न किसी द्वार से प्रेम की थोड़ी अनुभूति हुई होगी मित्र का प्रेम जाना होगा पति का पत्नी का बेटे का मां का पिता का कहीं न कहीं से प्रेम की कोई किरण उतरी ही होगी क्योंकि बिना प्रेम की किरण के तो कोई जी ही नहीं सकता पहचान हुई होगी झरोखा खुला होगा पर अगर कोई पूछे प्रेम क्या है तो एकदम अवाक रह जाओगे ना क्या कहोगे कोई पूछे सौंदर्य क्या है और ऐसा नहीं कि सुंदर तुमने नहीं देखा कभी देखी है पूरे चांद से भरी रात कभी देखा है आकाश तारों से जगमगाता फूल खिलते देखे हैं कोयल की कुक सुनी है वीणा को बजते जाना है बहुत बहुत रूपों में सौंदर्य प्रकट हो रहा है जो अति संवेदन शून्य है वे भी कुछ ना कुछ सौंदर्य देखते हैं कभी किसी मनुष्य के चेहरे में कभी किसी की चाल में उठने बैठने में कभी किसी के कंठ में सुंदर की कोई ना कोई प्रती तो हुई ही होगी इतना अभागा तो कोई मनुष्य नहीं है कोसे सुंदर का अनुभव ना हुआ हो पर कोई पूछे सौंदर्य क्या है कैसे करोगे व्याख्या क्या व्याख्या दोगे गूंगे हो जाओ जब सुंदर की व्याख्या नहीं हो पाती प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती तो परमात्मा की व्याख्या कैसे होगी क्योंकि परमात्मा परम सुंदर है और परमात्मा परम प्रेम है खैर सौंदर्य और प्रेम बड़ी बातें हैं तुम सहज सोचो छोटी बातों की तरफ आओ तुमने स्वाद लिया है किसी चीज का और कोई अगर पूछे कि क्या है स्वाद मिठास तुमने जानी है मगर अगर कोई पूछे कि करो व्याख्या मिठास की तो तुम पराजित हो जाओगे मिठास जैसी छोटी सी चीज की भी व्याख्या नहीं हो सकती वहां भी आदमी एकदम चुप हो जाता मौन हो जाता और अगर ऐसा आदमी पूछे जिसने कभी मिठास ना जानी हो तब तो मुश्किल और भी घनी हो जाएगी मिठास की भी व्याख्या नहीं हो सकती पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक जी मूर ने शुभ क्या है इसकी व्याख्या पर एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी कोई ढाई प्रश्नों पर निरंतर मेहनत करने के बाद के शुभ क्या है मूर इस नतीजे पर पहुंचा कि शुभ की व्याख्या नहीं हो सकती और उदाहरण जो लिया मूर ने वह लिया जैसे पीले रंग की क्या व्याख्या करोगे पीला रंग जैसी छोटी चीज सप तरफ छित्री गेंदे के फूल खेले कनेर के पीले फूल खेले सूरज से बरस रहा है सोना पीला पीले का तो सबको अनुभव है अगर कोई पूछे पीला क्या तो तुम इतना ही कह सकोगे ना पीला पीला मिठास क्या मिठास यानी मिठास और प्रेम क्या प्रेम यानी प्रेम अनिर्वचनीय है ये सब छोटी घटनाएं भी तो वह विराट तो अनिर्वचनीय होगा ही उसकी कोई भी तस्वीर बनाओगे झूठी हो जाएगी छोटी हो जाएगी उसके संबंध में कोई सिद्धांत निर्मित करोगे ओछा पड़ जाएगा इसलिए कहा है परमात्मा अनिर्वचनीय है जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है अनिर्वचनीय जिन्होंने नहीं जाना वो परमात्मा का निर्वचन करते नहीं जानते केवल वही परमात्मा का निर्वचन करते वही व्याख्या करते वही परमात्मा की मूर्तियां बनाते वही परमात्मा के लिए सिद्धांत निर्मित करते शास्त्र बनाते जिन्होंने जाना है वे तो परमात्मा को अनिर्वचनीय ही कहते वे तो मौन ही रह गए हैं परमात्मा के संबंध में नहीं बोले हाँ बोले हैं परमात्मा को कैसे पाया जाए इस संबंध में जल पियोगे तो जानोगे कि मीठा है खारा है शीतल है नहीं शीतल है पियोगे तो जानोगे जो जानते हैं वो सरोवर की तरफ इशारा करते वो जल के स्वाद की तरफ एक शब्द नहीं बोलते वो कहते हैं वह रहा सरोवर वह मैंने पिया तुम भी आ जाओ तुम तुम्ही ले चलू आओ मेरा हाथ पकड़ लो जानने वाले विधि की बात करते हैं कि परमात्मा कैसे जाना जा सकता है न जानने वाले परमात्मा को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं प्रमाण देते हैं कि ऐसा प्रमाण है इस तरह का परमात्मा है उसके हजार हाथ हैं कि चार हाथ हैं कि तीन सिर है सब मूढ़तापूर्ण बातें हैं हजार हाथों में भी उसके हाथ पूरे नहीं होते तीन सिर भी काफी नहीं है क्योंकि सब सिर उसके और सब हाथ उसके और वही हाथ नहीं जो आज हैं जो हाथ अब तक हुए हैं वे भी उसके हैं जो आज हैं वे भी उसके हैं जो आगे अनंत काल में होंगे वे भी उसके हजार हाथों में कैसे बात चुकेगी और आदमी के ही हाथ उसके नहीं पशु पक्षियों के हाथ भी उसके वृक्षों की शाखाए वृक्षों के हाथ भी उसके सब उसका है इस विराट को कैसे समाये शब्द में अर्चन होगी जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं तुमने किसी से प्रेम किया और तुमने कभी किसी ने तुम्हारी प्रेसी की तस्वीर दी और तुमने भेद देखा जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं रंगों में तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी सांसों की आंच जिस्म की खुशबू न ढल सकी तुझमें जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं तेरी तस्वीर में नहीं बेजान हुस्न में कहा रफ्तार की अदा इनकार की अदा है न इकरार की अदा कोई लचक भी जुल्फ ग्रहगीर में नहीं तेरी तस्वीर में नहीं दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह है। फिर एक बार सामने आ किसी तरह क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं तेरी तस्वीर में नहीं जो बात तुझ में तेरी तस्वीर में नहीं साधारण प्रेम की घटना में भी ऐसा तुम्हें अनुभव होगा तुम्हारी प्रेसी की तस्वीर उतारी नहीं जा सकती कितने ही कोई रंग भरे उसका रंग नहीं आएगा कितना ही कोई चमकाए उसकी चमक नहीं आएगी कुछ छूट जाएगा जो जीवन थे पीछे छूट जाएगा जो असली है पीछे छूट जाएगा जो ऊपर ऊपर है वह तस्वीर में उतर आएगा आत्मा पीछे छूट जाएगी देह पकड़ में आ जाएगी और परमात्मा शुद्ध आत्मा है इसलिए अनिर्वचनीय है परमात्मा इस जगत का शुद्धतमसार है फूल की तो तस्वीर बन सकती है लेकिन सुगंध की तस्वीर कैसे बनाओगे फूल में देह है और आत्मा है सुगंध में सिर्फ आत्मा बची देह गई परमात्मा सुगंध है इस अस्तित्व की हां वीणा की तस्वीर बन सकती है, लेकिन वीणा के तार छिड़े संगीत उठा संगीत की तस्वीर कैसे बनाओगे किसी ने बनाई है कभी संगीत की तस्वीर अनुभव हो सकता है प्रतीति हो सकती है स्वाद लिया जा सकता है इसलिए परमात्मा की व्याख्या में पढ़ना ही मत परमात्मा को ओढ़ो परमात्मा को पहनो परमात्मा को पियो परमात्मा को खाओ पचाओ परमात्मा को तुम्हारी मांस मज्जा बनने दो मछ मत पूछो उसकी व्याख्या मत शब्दों के जाल में पढ़ो आओ चांदनी को बिछाएं ओढ़े पहने आओ चांदनी की बातें ना करो बातों में कहीं खो ना जाए बात बात बात में कहीं अटक ना जाओ आओ चांदनी को बिछाएं ओढ़े पहने आओ चांदनी में नहाए डूबे उतराए आओ चांदनी को बिछाएं ठंडी ठंडी सी चांदनी है मरहम घावों की चांदनी है अनियंत्रित रिसना घावों का थम जाए बहता हुआ नैंजल ठिठके जम जाए आओ अनबोए सपनों का धान उगाए आओ चांदनी को बिछाएं मध्यम मध्यम किरणों की वंशी नंदन वन में चंदन सी वंशी मधुरिम कंठ तुम्हारे सा यह स्वर साधन प्रेम पगे प्राणों की धड़कन सा वादन आओ मंद्र लहरियों पर झूमे खो जाएं, आओ चांदनी को बिछाएं छोड़ो परमात्मा की व्याख्या परमात्मा के प्रमाण परमात्मा के संबंध में शब्दों का ऊपो परमात्मा का विचार नहीं हो सकता आओ निर्विचार हो जाए परमात्मा को जिए अनुभव करें मैं यहां परमात्मा की व्याख्या करने को नहीं तुम्हारे मन में अभीप्सा जगी हो तो तुम्हारा हाथ लेकर उस तीर्थ तक तुम्हें पहुंचा दे सकता हूं मेरे पास विद्यार्थी की तरह मत आओ विद्यार्थी की उत्सुकता होती है थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ जाए मेरे पास साधक की तरह आओ साधक की अभीप्सा और है विद्यार्थी से बड़ी भिन्न है साधक कहता है अनुभव कैसे हो जाए विद्यार्थी कहता है थोड़ा ज्ञान कैसे बढ़ जाए विद्यार्थी अपनी स्मृति को संजोना चाहता है साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना चाहता है आओ चांदनी को बिछाएं ओढ़े पहने आओ प्रेम पगे प्राणों की धड़कन सा वादन मदिम मदिम किरणों की बंसी नंदन वन में चंदन सी वंशी मधुरिम कंठ तुम्हारे सा यह स्वर साधन आओ मंद लहरियों पर झूमे खो जाएं आओ चांदनी को बिछाएं अनुभव होगा बस उसी अनुभव में निर्वचन है साक्षात्कार हो तो उसी साक्षात्कार में सारे शास्त्रों का प्रमाण मिल जाए तुम साक्षी बन जाओगे वेदों के उपनिषदों के कुरानों के तुम साक्षी बनो तुम प्रमाण बनो परमात्मा का प्रमाण मत पूछो तुम ही प्रमाण बन सकते हो तुम्हारी मौजूदगी पर्याप्त होगी कुछ बातें हैं जो कही नहीं जाती कुछ बातें हैं जो प्रकट होती हैं रामकृष्ण से किसी ने पूछा ईश्वर का प्रमाण तो रामकृष्ण ने कहा मैं मैं हूं ईश्वर का प्रमाण यह भाषा दार्शनिक की नहीं है विचारक की नहीं है यह भाषा अनुभोक्ता की है मैं हूं प्रमाण जब विवेकानंद रामकृष्ण को पूछा कि मुझे आप ईश्वर सिद्ध कर सकते ईश्वर है रामकृष्ण का व्यर्थ की बकवास बंद करो तुझे ईश्वर को जानना है यह पूछ ईश्वर है या नहीं ये बात ही मत कर तुझे जानना है जना सकता हूं अभी जानना है विवेकनंद ने ऐसा नहीं सोचा था और बहुत मनुष्यों के पास वो गए थे जिज्ञासु थे जहां खबर मिली कि कोई ज्ञानी है वहीं गए सब जगह खाली हाथ लौटे थे क्योंकि शब्द तो बहुत थे लेकिन शब्दों से किसकी कब तृप्ति हुई तुम भूखे हो और कोई भोजन की बातें करे कैसे तृप्ति होगी विवेकानंद भूखे थे उनकी उत्सुकता विद्यार्थी की उत्सुकता नहीं थी साधक की उत्सुकता थी लौट आए जगह जगह से उसी तरह गए थे रामकृष्ण के पास भी और मन में यह धारणा थी कि बेपढ़ा लिखा गंवार आदमी जब बड़े बड़े पढ़े लिखों के पास कुछ नहीं मिला महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गए थे वो रविनाथ के दादा थे उनकी बड़ी ख्याति थी महर्षि की तरह ख्याति थी वो नदी में एक बजरे पर रहते थे विवेकानंद आधी रात के बजरे पर चल गए नदी तैर के बीच में बजरा ठहरा था अंधेरी रात अमावस की रात सारा बजरा कब गया देवेंद्रनाथ ध्यान करते थे रात्रि के एकांत में आंख खुल गई ये युवक खड़ा है सामने भीगा भागा छोटा सा टिमटिमाता दिया है बजरे पर पूछा क्या चाहते हो विवेकानंद ने कहा ईश्वर है देवेंद्रनाथ बीचों के ये भी कोई वक्त है पूछने का यह कोई जिज्ञासा करने का समय है। आधी रात किसी के बजरे पे चढ़ाना भीगे भागे अंधेरे में खड़े हो जाना पूछना ईश्वर है एक क्षण झिझके युवक पागल मालूम होता है उनकी झिझक देखी कि विवेकानंद वापस कूद गए नदी में पूछा देवेंद्रनाथ ने कि युवक वापिस लौट चले क्यों विवेकानंद का आपकी झिझक ने सब कह दिया कि अभी आपको भी पता नहीं झिझके क्यों आप जिसे पता है उसे पता है उससे आधी रात पूछ लो सोते में से जगा के तो भी उसे पता है जिसे पता है उसे पता है आपकी झिझक ने सब कह दिया मुझे कुछ पूछना नहीं तो स्वभाव जब महर्षि देवेंद्रनाथ जैसे ज्ञानी पंडित जगत विख्यात भी उत्तर न दे पाए हो तो ये गांव का गमार रामकृष्ण ये क्या उत्तर दे पाएगा इस भाव से भरे गए थे लेकिन बात उल्टी हो गई गए।, गए थे रामकृष्ण को चौंकाने खुद चौंक गए क्योंकि रामकृष्ण ने कहा जानना है तुझे और अभी जानना है अभी बता दू इसी वक्त इतना सोच के नहीं गए थे कि अभी जानना है इतनी तैयारी करके भी ना गए थे यह तो कभी सोचा ही ना था कि कोई इस तरह पूछेगा और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें रामकृष्ण उछले और अपनी पैर को विवेकानंद की छाती से लगा दिया ये कोई ज्ञानियों के ढंग नहीं है ये मस्तों के ढंग है मगर मस्तों को ही पता है पता है इसलिए तो मस्ती है विवेकानंद बेहोश होकर गिर गए जब तीन घंटे बाद होश में आया रामकृष्ण ने का बोल कुछ और प्रश्न बाकी बचे जैसे किसी और लोक से लौटे एक स्वाद लग गया फिर दीवाने हो गए इस पढ़े लिखे पुरोहित के फिर इसी के पीछे चक्कर काटने लगे नहीं था इसके पास शास्त्र नहीं था ज्ञान नहीं थे सिद्धांत नहीं थी बड़ी उपाधियां नहीं था इसका नाम कोई विश्वविख्यात अट्ठारह रुपये महीने की छोटी सी नौकरी थी दक्षिणेश्वर के मंदिर में पूजा पाठ कर देने की गरीब आदमी था गांव का बेपढ़ा लिखा था दूसरी कक्षा तक पढ़ा था संस्कृत नहीं आती थी मगर विवेकानंद को कोई मोहित न कर सका रामकृष्ण मोहित कर लिए जहां अनुभव है परमात्मा का वहां एक जीवित जादू है मैं तुम्हें परमात्मा की व्याख्या नहीं दे सकता किसी ने कभी नहीं दिए लेकिन तैयारी हो तो अनुभव दे सकता हूं अनुभव सुगम है शास्त्र बड़े दुर्गम अनुभव इसलिए सुगम है कि तुम भूल गए हो भला लेकिन हो तो तुम परमात्मा में ही जैसे मछली को पता नहीं कि सागर में सागर में ही पैदा हुई है सागर में ही रही है पता भी कैसे चलेगी सागर में ऐसे ही तुम परमात्मा में जी रहे हो उसी में श्वास ले रहे हो उसी में चलते हो उसी में बैठते हो मगर सदा से यह हो रहा है इसलिए तुम्हें याद ही नहीं पड़ रही कि परमात्मा कहां तुम पूछते हो परमात्मा कहा है? परमात्मा ही है उसी ने तुम्हें घेरा है उसी के जीवन सागर में तुम भी जीवित हो इसलिए कठिन नहीं है बात जरा सा होस बस जरा सा होस जरा सी टिमटिमाती हो ज्योति तुम में जग जाए कि तुम जानोगे परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं व्याख्याओं में पढ़ना ही मत जब अनुभव मिल सकता हो तो कोई पागल होगा जो व्याख्याओं की चिंता करे परमात्मा अनिर्वचनीय है पर अनुभव गम्य है दूसरा प्रश्न मैं विचारों से अत्यधिक पीड़ित था तो एक साधु महाराज से ध्यान की विधि पूछ बैठा उन्होंने राम राम मंत्र को सतत स्मरण करने को कहा उससे विचार तो चले गए हैं पर अब राम राम की रटंत बनी रहती अब मैं उठते बैठते राम राम रटता रहता हूं और इसे रोकना भी चाहूं तो नहीं रोक सकता इसकी सतत धारा भीतर चलती रहती इससे एक विक्षिप्त दशा हो गई आप कुछ मार्गदर्शन दें मैं इस मंत्र से छूटना चाहता हूं ऐसा अक्सर हो जाता है बीमारी से आदमी छूट जाता तो औषधि से बंद जाता है उसी को एडिक्शन कहते इसलिए चिकित्सक बहुत चिंता रखता है कि जैसी बीमारी जाए जल्दी से औषधि भी बंद करनी चाहिए नहीं तो फिर औषधि की गुलामी शुरू हो जाती मंत्र सतत रटने की बात नहीं है घड़ी दो घड़ी उसका उपयोग करते तो हानि ना होती मात्रा में औषधि लेनी चाहिए जिसने तुम्हें दे दिया होगा मंत्र उसे मंत्र शास्त्र का कुछ पता नहीं होगा मगर ये तुम्हारे साथ घटा ऐसा नहीं यहां बहुत लोग ऐसे आते एक सरदार जी को मेरे पास लाया गया था सेना में है अच्छे औहदे पर हैं। और हालतें खराब हो गई हैं उनकी क्योंकि किसी ने बता दिया कि बस जबते ही रहो जबते ही रहो तो जब जी दोहराते रहते हैं भीतर धीरे धीरे लोगों को भी शक होने लगा कि बात क्या है क्योंकि वो उखड़े उखड़े मालूम होने लगे जब तुम भीतर कोई चीज रटते रहोगे तो बाहर से उखड़ जाओगे रास्ते पर चलते हैं कोई कार का हार्ड बजा रहा है कि रास्ते से हटो सरदार जी को पते नहीं चलता क्योंकि वो तो अपना जप में लगे हुए उनका ध्यान वहां है पत्नी कुछ कहती है सुन नहीं पाते पत्नी कुछ कहती बाजार से कुछ और खरीद लाते फिर तो दफ्तर में भी सेना में भी भूल चुके होने लगी क्योंकि जब तुम्हारा भीतर चित्र पूरी तरह उलझ जाएगा तो बाहर से तुम तो मूर्छित होने लगोगे तुम्हारा जीवन अस्त हो जाएगा मंत्र तो ऐसा है जैसे स्नान कोई दिन भर थोड़ी स्नान करते रहना है मंत्र भी स्नान है घड़ी भर कर लिया ताजे हो गए फिर ताजगी बहती रहेगी फिर ताजगी का भी ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए कि और कर लू और कर लू मन बड़ा लोभ ही मन कहता है अभी इतना मजा आ रहा है और एक बार कर लू और एक बार कर लू और ऐसा कुछ मंत्र के साथ ही होता है ऐसा नहीं किसी भी चीज के साथ हो सकता है अब एक मित्र आए सारा शरीर दुखता है कहते हैं सिर में दर्द है कमर में दर्द है और कहने लगे ये सब आपके ध्यान से ही हुआ मैंने कहा मामला क्या उन्होंने कहा पांच दफे ध्यान करता हूँ दिन में पांच बार सकरी ध्यान करोगे तो मैंने कहा तुम बच गए जिंदा यह भी चमत्कार है तुमसे कहा किसने पांच बार सकरी ध्यान करने को और कहा कि सब कामधाम भी बर्बाद हो गया पांच बार सकरी ध्यान करोगे तो दुकान कौन करेगा तो बच्चों को कौन पालेगा तो घर की देखभाल कौन करेगा नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आता था एक बार करता था तो फिर मैंने सोचा दो बार दो बार किया तो और आनंद आया तो सोचा तीन बार फिर तो अब ऐसी धुन लगी रहती है खूब मजा आ रहा है तो मजा तो आ रहा है लेकिन ये शरीर की हालत खराब हुई जा रही है ये शरीर मंदिर है इसका सम्मान सीखो ये परमात्मा की देन है इसे ऐसा बर्बाद मत करो ये परमात्मा का अपमान है और लोभ मन की बीमारी और लोभ कहीं भी पकड़ सकता है दस हजार है तो दस लाख हो जाएं यह भी लोभ है और एक बार ध्यान किया खूब आनंद आया तो दस बार ध्यान करें यह भी लोभ है कुछ भेद नहीं वही लोभी चित्त लोभ से सावधान रहना और अक्सर ऐसा हो जाता है एक आदमी को मेरे पास लाया गया वो जहां रहता है वहां जाने के लिए बीच में से एक मरघट पार करना पड़ता है भूत प्रेतों का डर उसको बड़ी अड़चन होती है रोज वहां से जा नहीं है घर ही उसका मरघट के उस पार है किसी ने उसको ताबीज दे दी कि तू ये ताबीज बांध ले फिक्र छोड़ इस ताबीज के रहते कोई भूत प्रेत असर नहीं कर सकता और इसका काम भी हो गया ताबीज बांध के वो अकल से मरघट से गुजर जाता आधी रात में भी मगर अब ताबीज ना खो जाए इसका डर लगा रहता रात भी ताबीज हाथ में रख के सोता है कि कहीं रात ताबीज छोड़ा और वो लोग लो नाराज तो होंगे ही जिनको मरघट में ताबीज की वजह से डरवा के चले आया वो नाराज तो होंगे ही कहीं आके छाती पर ना चढ़ बैठे अब ये इतना घबरा गया है कि कहीं ताबीज चोरी न चला जाए कहीं भूल न जाऊं कहीं खो न जाए कोई उठा न ले इतना घबरा गया है कि भूत प्रेत दूर जितना से था, उतना ही भय ताबीज से हो ताबी मैंने कल एक कहानी पढ़ी चंदुलाल के परिवार में एक विकट समस्या खड़ी हो गई उनका तीन वर्षीय पोता मुन्ना राम राम को लामलाम लाम बोलता था चंदुलाल के पड़ोसी और मित्र ढ्बू जी ने इस भाषा मनोविज्ञान की चुनौती को स्वीकार किया उसने मुन्ना को रा का प्रशिक्षण देने के लिए भाषा शास्त्री तरीका निकाला मुन्ना को पहले ढिर बोलना सिखाया ताकि रा का उच्चारण हो सके अब राम को तो लाम कर सकते हो ढिर को थोड़ी ढिम कर दोगे रा का अभ्यास करवाया ढिर ढिर ढिर मुन्ना ढिर ढिर सीख गया और एक दिन अचानक ढिर ढिर बोलते बोलते मुन्ना एक साथ बोलने लगा ढिर राम राम उसको रा बोलना आ गया तो वो भी चिंतित तो था कि ला बोल पा रानी बोल पाता हूं जब ढिर बोलने लगा तो एक दिन अचानक बोला आनंद से भर के ढिर राम राम डब्बू जी भी बहुत प्रसन्न हो गए सफलता पर लेकिन अब समस्या यह है कि मुन्ना से तुम कहो राम राम वो कहता है ढिर्र राम राम अब सवाल यह कि ढिर से कैसे छुड़ाया जाए सिखा तो बैठे अब उससे कितने ही कहो वो तो जब भी कहेगा राम राम तो पहले ढिर तुमने मंत्र जो सीख लिया वो ऐसी हो गया ढिर राम राम अब तुम ढिर में फंस गए असल में विचारों को जबरदस्ती हटाने की कोई भी चेष्टा कभी सफल नहीं हो सकती तुम्हारे भीतर विचार चलते उल उलझलूल तुमने उन सब विचारों की शक्ति को राम राम राम राम राम राम में लगा दिया ये कुछ क्रांति नहीं है ये केवल रूपांतरण है वही चीज चल रही है अभी पहले कुछ और सोचते थे कि लाटरी कैसे मिल जाए कि राष्ट्रपति कैसे हो जाऊं और दूसरे विचार चलते थे वो भी शब्द हैं राम भी शब्द है उन सारे शब्दों में जो तुम्हारी शक्ति नियोजित होती थी उसको तुमने राम राम में नियोजित कर दिया यही तो तुम्हारा तथाकथित मंत्र का विज्ञान है जब तुम राम राम राम राम दोहराने लगे त्वरा से तीव्रता से तो ना समय बचा ना शक्ति बची ना मन में जगह बची राम राम राम राम की श्रृंखला भर गई तब तो इसमें लाटरी कैसे जीतू ये बीच में आ नहीं सकता अगर ये बीच में आएगा तो राम राम टूटेगा ये तुमने परिपूरक खोज लिया ये क्रांति नहीं है और इसीलिए तुम फिर 24 घंटे राम राम जपने लगे क्योंकि जब भी राम राम छूटेगा वो लाटरी रास्ता देख रहे वो क्यों मैं पीछे खड़ी वो रही कभी तो राम राम बंद करोगे तब देख लेंगे वो भूत बैठ बैठे हैं मरघट में कभी ताभी छूटा तब तुम्हें मजा चखा देंगे इसलिए तुम धीरे धीरे 24 घंटे रटने लगे क्योंकि तुम्हें डर लगा कि वे बातें जो किसी तरह राम राम के जपने से दूर हो गई कहीं फिर न प्रवेश कर जाए मगर ये राम राम खुद ही बीमारी हो गई बीमारियां इतनी आसानी से हल नहीं होती थोड़ा ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत है विचार को जबरदस्ती धक्का देके कुछ हल नहीं होगा राम राम भी विचार है यह कोई निर्विचार थोड़ी है इसमें कुछ भेद थोड़ी है वही का वही है इससे तुम कुछ समाधि को थोड़ी उपलब्ध हो जाओ। तुमने एक चीज की जगह दूसरी चीज रख ली एक उलझन की जगह दूसरी उलझन रख ली मगर इससे तुम उलझन से मुक्त नहीं हो गए विचार को जबरदस्ती धक्के देने की आवश्यकता नहीं है विचार के साक्षी बनो तो मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा अब तुम राम राम के साक्षी बनो इसको सहयोग देना बंद कर दो अन्यथा तुम विक्षिप्त हो जाओगे और बहुत से लोग धर्म के कारण विक्षिप्त होते क्योंकि धर्म को कोई भी देता रहता है कोई भी सुझाव देता रहता है कोई भी सलाह देता रहता है सलाह देने वाले बिना ढूंढे मिल जाते एक ढूंढो हजार मिल जाते तुम ना भी ढूंढो तो वो तुम्हें ढूंढते चले जाते क्योंकि उनको सलाह देने का रस है सलाह देने का मजा भी बहुत होता है अहंकार को बड़ी तृती मिलती है कि मैं सलाह देने वाला तुम सलाह लेने वाले मैं ज्ञानी तुम अज्ञानी इसमें बड़ा रस आ जाता है इसलिए जो बात तुम्हें पता भी नहीं होती उस संबंध में भी तुम सलाह दे देते हो तुम खुद भी दे देते हो ख्याल रखना जो तुम्हारी हालत है वही दूसरों की हालत है अब जिस साधु महाराज ने तुम्हें यह समझा दिया उन्हें कुछ पता नहीं विचार के साक्षी बनो अगर विचार से मुक्त होना है नहीं तो तुम एक विचार की जगह दूसरा रख लोगे दूसरी की जगह तीसरा रख लोगे तीसरी की जगह चौथा रख लोगे इससे भेद नहीं पड़ेगा पैर में कांटा लगा एक दूसरे कांटे से इस कांटे को निकाल लिया लेकिन दूसरा कांटा रख लिया क्या फर्क पड़ने वाला है कांटे बदलते रहोगे यही लोग करते हैं किसी को पान खाने की आदत है उसको पान छुड़वा दो वो सिगरेट पीने लगता है सिगरेट छुड़वा दो च्यूइंग गम उसमें लग गया उसको कुछ ना कुछ चाहिए मुंह चलता रहना चाहिए अगर सभी छुड़ा दो तो राम राम राम राम राम राम वो भी चीव गम है और कुछ भी नहीं मुंह शांत नहीं रह सकता विचार को समझो विचार के प्रति जागो साक्षी बनो विचार की धारा चित्त में चलती है उसे देखो निर्णय मत लो अच्छा क्या बुरा क्या चलने तो जिस रास्ता चलता है रास्ते के किनारे खड़े तुम देख रहे हो अच्छे लोग भी निकलते बुरे लोग भी निकलते बेईमान भी, भी निकलेंगे ईमानदार भी निकलेंगे साधु असाधु तुम्हें क्या लेना तुम रास्ते के किनारे खड़े सिर्फ देख रहे तुम सिर्फ दृष्टा हो साक्षी मात्र और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम विचार की राह के किनारे खड़े हो जाओ और विचार सिर्फ एक राह है तुम उससे भिन्न हो तुम विचार नहीं हो तुम विचार के देखने वाले हो बस इतनी तुम्हें इस स्मृति जगानी कि मैं दृष्टा हूं चलने दो विचार अब राम राम निकले कि कोका कोला निकले कुछ भी निकले चलने दो विचार तुम दूर खड़े देखते रहो शांत ना तो पक्ष ना विपक्ष ना तो कहना आह कितना अच्छा विचार आया ऐसा कहा कि फंसे क्योंकि उस विचार को तुम पकड़ लोगे जो अच्छा लगा उससे तुम्हारा मोह बन जाएगा तुम चाहोगे बार बार आना मित्रता बना लोगे भावर लोगे, या कोई विचार आया और कहा कि बहुत बुरा विचार है मैं देखना भी नहीं चाहता और आंख फेर ली ये भी तुम्हारा पीछा करेगा क्योंकि यह नाराज हो जाए तुमने इसका अपमान कर दिया तुमने इसका निषेध किया नकार किया यह बार बार दरवाजे पर दस्तक देगा ये कहेगा कि मेरी तरफ देखो तुम जिस चीज को निषेध करोगे वो बार बार लौट के आएगी तुम कोशिश करके देख लो कोई भी विचार को निषेध करके देखो वो बार बार आएगा चौबीस घंटे सताएगा और अगर तुम किसी चीज को पकड़ो तो भी फंसे त्यागो तो भी फंसे भोग भी पकड़ लेता है त्याग भी पकड़ लेता है सिर्फ साक्षी भाव में मुक्ति है न भोग त्याग न कहना बहुत सुंदर न कहना बहुत बुरा कुछ कहना ही मत कहने की जरूरत नहीं सिर्फ देखना क्या मात्र देख नहीं सकते जैसा दर्पण देखता है सुंदर स्त्री निकली दर्पण के सामने से तो भी वो कहता नहीं कि जरा रुक जा थोड़ी देर और कि दो बात तो कर लें कुरूप स्त्री निकली तो यह कहता कि जल्दी हटो कि माई जाओ कि आगे बढ़ो कि किसी और दर्पण को सताओ दर्पण देखता है ऐसे ही दर्पण की भांति जब तुम साक्षी बन जाओगे सारे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे एक ऐसी घड़ी आती है कि विचार का रास्ता निर्जन हो जाता कोई नहीं आता उस सन्नाटे में पहली दफे परमात्मा की भनक सुनाई पड़ती उसकी टेर सुनाई पड़ती उसी शून्य में पहली दफे समाधि का स्वर उतरता है उसी शून्य में पहली दफा पूर्ण की किरण आती है। तुम कुछ यह मत सोचोगे तुम कुछ धार्मिक हो गए राम राम जपने से तुम ये मत सोचोगे तुमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली अगर तुमने उपलब्धि कर ली ऐसा सोचा तो तुम्हारा छुटकारा ना हो सकेगा उपलब्धियों से कोई छूटना क्यों चाहेगा मत समझो कि तुम्हारे भीतर कोई क्रांति होगी कुछ भी नहीं हुआ तुमने एक बीमारी की जगह दूसरी बीमारी उधार ले ली वो उतनी ही बीमारी है जितनी पहली थी कुछ फर्क नहीं अब तुम इसको सहयोग देना बंद कर दो हालांकि कुछ दिन अर्चना आएगी क्योंकि तुमने अगर बहुत दिन अभ्यास कर लिया है और अब यह धारा अपने आप चलने लगी तो तुम सहयोग ना दोगे तो भी कुछ दिन चलेगी जैसे कोई साइकिल चला फिर थोड़ी देर पैडल मारना बंद भी कर दे तो पुराना पैडल का जो मोमेंटम थोड़ी दूर तक साइकिल चली जाएगी बिना चलाए भी ऐसे ही कुछ दिन तक तो यह राम राम चलेगा मगर अब तुम सहयोग बंद कर लो जितना तुमने किया सहयोग उतना ही काफी अब सहयोग मत दो अब अपनी तरफ से साथ मत दो अपनी ऊर्जा वापस ले लो अब तुम साक्षी हो जाओ ज्यादा से ज्यादा तीन महीने यह धारा चल सकती है थोड़े बहुत रूप में मगर रोज छीन होती जाएगी अभी बाढ़ की तरह है वर्षा की बाढ़ की तरह जल्दी ही ग्रीष्म काल की सुखी साखी नदी रह जाएगी थोड़ी बहुत धार कहीं कहीं डबरों में जल तीन महीने तक धीरे धीरे धीरे कम होते होते होते विलीन हो जाएगी और फिर तुम ये ख्याल रखना कि जो कुछ भी इसके बाद चले विचार जो पड़े रह गए हैं दबे रह गए जिनको तुमने हटा दिया है राम राम करके दबा दिया है वो सब उठेंगे उनको भी उठने देना भय मत करना साधक को निर्भय होना चाहिए और विचार का भी क्या भय विचार में रखा क्या है हवा में बनी तरंग है पानी का बबूला भी नहीं हवा का बबूला है कुछ तत्व थोड़ी है विचार में आकाश का फूल है न जड़ है न कोई रूप है न कोई रंग है विचार तो केवल एक विकार है तुम चुपचाप देखते रहो जल्दी देखते देखते तुम पार हो जाओगे साक्षी अतिक्रमण की प्रक्रिया है और जो अतिक्रमण कर जाता है विचार का बिना दबाए बिना लड़े झगड़े सहजता से सुगमता से वही पहुंच पाता है याद करो गोरख का वचन हंसीबा खेलिबा करीबा ध्यानम ये कोई गंभीरता की बात नहीं हंसते खेलते हो जाती बात हंसते खेलते ही होनी चाहिए अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें गंभीर कर दे तो समझना कि कहीं ना कहीं गलती हो गई अगर तुम्हारा धर्म तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ले तो समझना कहीं भूल हो गई तुम्हारा धर्म अगर तुम्हारा जीवन उदास कर दे भारी कर दे वजनदार कर दे अकड़ पैदा कर दे तो समझना कि चूक हो गई हंसी बा खेली बा धरीबा ध्यानम हंसते खेलते ध्यान होना चाहिए और ध्यान का अर्थ है साक्षी तो जरूर जीवन में महोत्सव आता है